नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी की बात आज है क्योंकि आज फाइनल फिनाले है भोपाल के आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों का विशेष कार्यक्रम आज होने जा रहा है जिसका ओपन राउंड और सेकेंड राउंड आप सभी ने सुना है आज थर्ड फाइनल फिनाले होगा इसमें हम लोग देखेंगे जो सेवन टॉपर्स है उसमें से विनर कौन बनते हैं वो हम आज के इस सेशन में सुनेंगे देखेंगे और आनंद उठाएंगे इस मजेदार कार्यक्रम का तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ भोपाल जहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो देर लगी आने में आपको पर शुक्र है आप आए तो तो आज के इस सेशन में सबसे पहले स्वागत स्वागत के सेशन में मैं सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से करवाना चाहूंगी तो मैं सबसे पहले चाहूंगी हमारे ब्रह्मा रमेश भाई जी का स्वागत हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर जी करें आज के हमारे दूसरे अतिथि हमारे अमित बादवा जी जो कि भोपाल एफएम के जादूगर हैं आप सभी शायद इनसे मिले भी होंगे और अभी फिर से रूबरू होना है तो मैं चाहूंगी हमारे अमित बादवा जी का स्वागत हमारे कॉलेज के चेयरमैन श्रीमान हेमंत सिंह चौहान सर मिस्टर अमित बादवा जी का स्वागत करें मैं प्रिंसिपल एस्थर दौलत मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारी संस्था की बड़ी बहन ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी जो 35 वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रही हैं ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी का स्वागत आप पुष्पगुच्छ के साथ करें मैं बिपिन जैन सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिपिन जैन सर कि वो हमारे प्रांगण में आए कर्नल उपदेश सिंह जी का स्वागत करें मैं डॉली मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे बीच उपस्थित हेमा बहन जी का स्वागत करें मैं प्रिंसिपल होम्योपैथी कॉलेज डॉक्टर अरूप दास जी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे यहाँ उपस्थित आए हुए राम भाई जी ब्रह्मा कुमार राम भाई जी का स्वागत करें मैं बहुत एक्टिव मेंबर दीप्ति मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो साक्षी बहन जी ब्रह्मा साक्षी बहन का स्वागत करें आप सभी अपनी तालियों की गूंज बना के रखें मैं मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी उफ़ उर्फुर रज्जू सर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो सोनू बहन का स्वागत करें मैं एल शर्मा सर के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आशुतोष जैन मिस्टर आदित्य नारायण शर्मा सर के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रशांत मठ सर को अब मैं आमंत्रित आम करती हूँ प्रवीण मिश्रा सर को कि वो आएँ और हमारे कॉलेज के चेयरमैन मिस्टर हेमंत सिंह सोहान सर को बुके प्रदान करें डॉक्टर प्रवीण मिश्रा सर अब चाहूँगी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रवि सिंह सर को डॉक्टर संदीप कामले पुष्प पुष्पगुच्छ से स्वागत करें मिट्टी के दीपक जैसा है आज इस प्रांगण में बहुत सारे फूल आए हुए हैं ए, हमारे सर के परिवार के अन्य सदस्य भी आए हैं आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ ऊपर नीचे हुआ हो और या मैं किसी को भी भूल गई हूँ तो मैं सभी अतिथियों से चाहूंगी परिवार की एक बहन समझ करके मुझे क्षमा करे अब इसी परम्परा का निर्वहन करते चित्रगुप्त समिति की मेंबर और हमारे सर की वाइफ हमारी परिवार की मुखिया ही हैं वो भी तो मैं चाहूँगी श्रीमती सुधा बहन का भी सभी स्वागत करें दीप्ति मैम तो जैसे कि इस देश की परम्परा है अंधकार से रोशनी की तरफ जाने की क्योंकि मिट्टी के दीपक जैसा है यन और आत्म ज्योति है इसमें रोशन तो हम सभी आत्मीयता के साथ अब सभी दीप प्रज्वलन की परंपरा को निर्वाहन करेंगे तो मैं उसके लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे आए हुए अतिथि ब्रह्मा कुमार रमेश भाई ब्रह्मा कुमार अमित वाधवा भाई हमारे कॉलेज के चेयरमैन चौहान सर हमारे प्रिंसिपल रवि प्रकाश सिंह सर और ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी और कर्नल उपदेश जी को कि वो मंच पर आए और मैं नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल ईस्टर एस्टर दौलत मैडम को भी आमंत्रित करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में हम सभी का सहयोग दें आइए प्लीज और मैं भारती को चाहूंगी को वो इस प्रोग्राम में अपनी संगीत मधुर वाणी से शोभान्वित करें दीप प्रचुलन की इस सुंदर परंपरा के साथ ही आज शुरू होता है ये शत्र जिसमें है संगीत की रेडियो का भी है सामना क्योंकि रेडियो हम सुनते थे पर आज हम देखेंगे भी तो संगीत की है साधना रेडियो का है सामना बच्चों के गीतों की है बाहार साथ में आध्यात्मता की भी है फुहार और देशभ्यक्ति है जो सब भावनाओं में है बेमिशाल तो उमंग उत्साह से भरपूर आज का तरंग प्रोग्राम होगा हमारा दूर दूर तक मशहूर तो मैं आमंत्रित करती हूं सबसे पहले ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी को कि वो आए ओम शांति फिर से एक बार आप सभी के बीच में आने का मौका मिला है तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं आप सभी राजस्थान गुजरात के हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर भोपाल में हूँ जहाँ पर आरडी मेमोरियल कॉलेज है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक कॉलेज भी है मैं आप सभी को अपने आंखों से आपको दिखाना चाहूँगा आप मेरे शब्दों से भोपाल का रानी धुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज का भ्रमण करेंगे और ये भोपाल में स्थित है और सवेरे हम लोग ट्रेन से पहुँचे हैं यहाँ पर बहरागढ़ करके एक जगह है जहाँ से हम सेंटर गए ब्रह्मा कुमारी और वहाँ से फिर इस कॉलेज में पहुँचे हैं कैंपस बहुत ही सुंदर है पहले हॉस्पिटल आता है बाजू में ही कॉलेज है और कॉलेज के सभी बच्चे जो है कॉलेज का ही ऑडिटोरियम है बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम है जहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्टेज सजा हुआ है स्टेज पे तरंग का डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें मां सरस्वती देवी को दिखाया गया है और रेडियो मधुबन का लोगो है और आरडी मेमोरियल कॉलेज का एक बहुत ही सुंदर जो बैनर है नाम है उसके ऊपर दिख रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है पूजा भी हो गई है और सामने स्टेज पे जो है पहली पंक्तियों में सभी हमारे कितिगन बैठे हैं जिनको आपने रचना रचनाबेन ने उनका परिचय कराए हैं फिर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप अपना समय देकर कर यहाँ पर उपस्थित हुए हो। और जवान सर जिनसे हमारी पहली बातचीत हो गई और पहली बातचीत में ही उन्होंने तरंग कार्यक्रम के लिए यस कर दिया और स्काइप से हमने ओपन राउंड में इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जहां पर 30 बच्चों ने रिकॉर्ड करवाया था ओपन राउंड में उनके गाने हमने सुने और उनको रेडियो पे भी लाइव किया उसके बाद फिर हमने सेकेंड राउंड के लिए बच्चे शॉर्ट आउट किए सेकेंड राउंड के लिए तेरह बच्चे सिलेक्ट किए गए थे वो बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरह से अपना सेकेंड राउंड में परफॉर्म किया और उसमें से अब जो परफॉर्म करने वाले हैं टॉप सेवन जिसको कह सकते हैं फाइनल राउंड में बच्चे आज हमारे बीच में परफॉर्म करेंगे चौहान सर के लिए मैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया करूंगा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अमित वाधवा जी हमारे बीच में हैं जो हमारे एक फ़ोन कॉल से ही उन्होंने कहा यस मैं यहीं पर हूँ और मैं आता हूँ तो अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ नीताबेन उन्होंने भी कहा आप प्रोग्राम जब भी यहाँ आएँगे तो ज़रूर हम उस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे तो नीताबेन अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से ये डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन जहाँ दूर बैठे बच्चे भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं वैसे तीन चीज़ें हमारे जीवन में होता है भाव अभाव और प्रभाव ये तीन चीज़ें चलती रहती हैं अगर कोई आपके पास आता है भाव लेके तो उसकी भावनाओं को समझिए और कोई अभाव में है तो उसकी हेल्प कीजिए और ये काम हमारे चवान कर ही रहे हैं और तीसरी बात आती है प्रभाव तो मैं चाहूँगा एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ से आप पूरी दुनिया में प्रभाव फैला सकते हैं इसीलिए तरंग का ईजाद किया गया डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन और ये प्रभाव दिखाए मैं चाहूँगा कि आप इसमें आइए और अपना आवाज़ के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचिए क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता दी है सिर्फ उसको रियाज करना है प्रैक्टिस करना है और इस तरह के कॉम्पिटिशन में उतर उतर कर आपको आगे बढ़ना है और आप जब आगे बढ़ते हैं या फिर कहीं बहुत बड़े मंच पे जब गाएगा तो आर डी का नाम जरूर लेगा कि वहाँ से ये शुरुआत हुई थी और आज दुनिया में आवाज जा रहा है तो ये खुशी सबसे ज़्यादा उनको भी हो सकता है कॉलेज के स्टाफ को भी हो सकता है तो ये मंच एक अच्छा मंच है जहाँ पर हम सभी चाहते हैं कि आप अगली बार जब अगर हो सके इस तरह का प्रोग्राम तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के बीच में प्रभाव बनाइए और उस प्रभाव से जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है और ईश्वर ने जो क्षमता आपके पास दी है उसका उपयोग करें और लोगों की मदद करें ऐसी शुभ आशा के साथ मैं चाहूँगा कि हम ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं तो आप सभी ऑडियंस भी थोड़ा सा उस लय में रहिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि ताली बजाने का उमंग है तो ज़रूर बजाइए और फिर वापस उसी अंतराल में धीमे भी हो जाइए क्योंकि लाइव चल रहा है राजस्थान गुजरात के सभी लोग सुन रहे हैं और हो सकता है कि कंपटीशन में जब बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म करेंगे तो कुछ लोग मैसेज या फिर कॉल भी करेंगे उनको भी हम सुनने का प्रयास करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा राजस्थान या गुजरात के लोग भी आपसे अभी रूबरू होंगे फ़ोन कॉल के ज़रिए देखते हैं कि इस तरह से ये बनता है और कौन फ़ोन करता है कि आवाज़ हम सुन पाएंगे तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बधाई इस कार्यक्रम में आने के लिए और जो सेवन हमारे टॉपर्स हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी की तरफ से और मेरी और से भी और एक बार फिर से कहिए मेरे साथ आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम मुस्कुराते रहो थैंक यू तो मुस्कुराहट की इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने दूसरे जजेज हमारे भ्राता अमित बाधवा भाई जी को कि वो आए आ, हमारे अमित बाधभा जी से परिचित होंगे वैसे तो इनका सफ़र बहुत पुराना है रेडियो का पर ये पिछले सालों से भोपाल में ही है ग्यारह साल से इनका रेडियो का सफ़र चल रहा है भले ही इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है और भी बहुत कुछ काम किया है लेकिन इनका संगीत साधना शौक़ आध्यात्म सब एक साथ हो गए बहुत खुशनसीब होते हैं लोग जिनका शौक़ और प्रोफेशन एक ही हो तो ऐसे ही खुशनसीब भाई हैं है हमारे अमित वाधवा जी तो मैं चाहूंगी वो स्टेज पर आए और बच्चों को एज बताएं कि किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है आप जो भी हमारा कॉम्पिटिशन है उसके रूल्स भी बताएं थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे बीच इतना बड़ा सिंगर है तो हम उनके गीत से ही मोटिवेट होकर के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें तो मैं आमंत्रित करती हूँ जाने माने हस्ती रेडियो जगत की अमित बादवाजी हम बड़े खुशनसीब हैं कि रेडियो सुनते थे आज रेडियो सुन भी रहे हैं और रेडियो टेक भी रहे हैं तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत अमित बादवाजी का ओम शांति ओम शांति का जवाब ओम शांति से देते हैं और बहुत खुशी से देते हैं ओम शांति बीच वाले नहीं दे रहे देखो आगे वाले भी दे रहे हैं पीछे वाले भी दे रहे हैं बीच वाले पता नहीं कहा मोबाइलों में गुम है ओम शांति अभी आई बहनों की तरफ की आवाज अच्छी बुलंद है भाई लोग कमजोर पड़ रहे हैं थोड़ा अच्छी आवाज आनी चाहिए ठीक है ओम शांति देखो सबसे महंगी चीज है शांति बोलने से शांति मिल रही है शांति की अनुभूति आप करा सकते हैं किसी को इसलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एक बार और बोलेंगे सब मिलकर के ओम शांति चलिए सबसे पहले उस परम कलाकार सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को एक सेकंड के लिए याद करते हैं और उसके बाद फिर मैं आदरणीय चौहान साहब इस कॉलेज के सभी माननीय अधिकारीगण आदरणीय नीतू दीदी एवं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का अभिवादन करता हूं और आप सभी लोग जो यहां पर इतनी देर से एक कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन सात पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई करने के लिए भी आए हैं उनको सुनने के लिए भी आए हैं आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएँगे और पिछले कुछ देर से रमेश भाई से मेरी बात ज्यादा से ज्यादा अगर हुई है पिछले कुछ दिनों में तो 30 सेकंड 45 सेकंड इससे ज्यादा नहीं हुई आना है हाँ ठीक है आ जाऊंगा अच्छा कहाँ पर है अच्छा इस कॉलेज में है और उस दौरान उस तीस 45 सेकंड में चौहान साहब का जिक्र हो गया था तो चौहान साहब की दरिया दिली और उनके इस जुनून के लिए संगीत और कला के प्रति प्रेम एवं बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने इतने बड़े भोपाल में एकमात्र कॉलेज होने का है दर्जा प्राप्त किया है और ये सम्मान हमसे प्राप्त कर रहे हैं एक बार उनके लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि आतिथ्य किसी का किसी का अतिथि सत्कार करना आजकल के टाइम में बहुत कठिन चीज हो गई है कला के सम्मान के साथ साथ इतने सारे अतिथियों को बुलाना उनको अपने हृदय में स्थान देना ये सबसे बड़ी बात है मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट यहाँ जितने भी लोग होंगे मैं समझता हूँ ज़्यादातर शहरों और शहरों से होंगे या भोपाल शहर से होंगे भोपाल से ही हैं ज़्यादातर लोग बाहर के हैं बहुत अच्छी बात तो बड़े बड़े शहरों में तो कमर्शियल रेडियो स्टेशंस चलते हैं जैसे मैं 92.7 टू एफएम से हूँ रेडियो मिर्ची आपने सुना होगा बाकी रेडियो स्टेशन के नाम हालाँकि नहीं लिए जाते हैं कोई भी स्टेज पर खड़ा होता है तो लेकिन फिर भी रेडियो मिर्ची है माई एफ है रेडियो सिटी है रेड एफ है या इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये कमर्शियल रेडियो स्टेशंस कहलाते हैं कमर्शियल रेडियो स्टेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है एंटरटेनमेंट परोसना और उस एंटरटेनमेंट के बदले एडवर्टाइजर से पैसा लेना लेकिन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो रहता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्देश्य रहता है समाज के लोगों को जागरूक करना और उनकी सेवा करना रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है देखिए छोटी सी टीम है पिछले छः साल छः साल मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिए हैं रेडियो मधुबन ने और छह साल से राजस्थान जो कि जाना तो राजाओं रजवाड़ों के लिए जाना जाता है लेकिन फिर भी आज भी उस प्रदेश की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा ट्राइबल्स सबसे ज्यादा गांव अंदर कोने में बसे वहीं पर हैं और वहां के लोगों तक अभी लोगों तक अभी तक सरकार की आवाज़ पहुँची नहीं है मोदी जी बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की कर रहे हैं न मोदी जी बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की और डिजिटल डिजिटलाइजेशन का इतना अच्छा सबूत देखिए कि ये जो कंपटीशन है इसका प्लेटफॉर्म क्या रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा और यहाँ से बात करते हुए इस वक्त रेडियो मधुबन के होनहार रेडियो जॉकी आरजे रमेश भाई ये यहाँ से ये पूरा प्रसारण लाइव कर रहे हैं हो सकता है अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर यह जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर भी ये प्रसारण लाइव हो जाए तो एक छोटी सी टीम वहां पर बैठे वहां के समुदाय की सेवा कर रही है वहां के उन आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के कार्य में लगी है जिन्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया तो क्या देश में भी क्या बात हो रही है उन लोगों तक यह टीम आज शहर में है हम भोपाल शहर में है मध्य प्रदेश की राजधानी में है लेकिन माउंट आबू राजस्थान माउंट आबू तो खैर चलिए ऊंचाई पर है वहां फिर भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है ठंडक रहती है लेकिन आबू रोड तलहटी में भी राजस्थान की गर्मी से हम सब वाकिफ़ हैं ऐसी राजस्थान की गर्मी में ये भाई बहनों की टीम सुबह सुबह निकल जाती है मिशन पर और वहाँ दूर दराज कोनों में बसे गांव में पहुँचती है जहाँ पर पहुँचने के शायद साधन भी अवेलेबल नहीं हैं उपस्थित नहीं हैं उन लोगों के बीच में वो जाते हैं सरकार की योजनाओं से उनको अवगत कराते हैं उनकी अपनी भाषा में उनकी अपनी बोली में और उन लोगों की जीवन शैली का में थोड़ा सा सुधार हो वो भी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़ें ऐसा ये टीम प्रयास कर रही है पिछले छः महीनों से और ऐसा ये ईश्वरीय प्रेरणा से कर रहे हैं ईश्वर इनके साथ में है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं और रेडियो मधुबन कम्युनिटी रेडियो होते हुए भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सुन सकते हैं ऐसा भी इस टीम ने प्रयास किया है इस टीम के प्रयास के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो और जितनी भी बात मैंने कही है इस पर आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि यह विषय सेवा का है कमर्शियल रेडियो स्टेशन में ग्लैमर बहुत है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में ग्लैमर कम है सेवाभाव ज्यादा है यह बात आपसे आप बेहतर शायद कोई और न समझ सके क्योंकि आज मैं जिस कॉलेज में खड़ा हूं आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सब जिस विषय की शिक्षा ले रहे हैं आपको जो टाइटल मिलता है आगे जाकर के वो क्या टाइटल मिलता है क्या टाइटल मिलता है थोड़ा जोर से बोलें। तो ये आयुर्वेदाचार्य जो हैं, ये क्या करते हैं बाहर जाकर के ये तन के रोगों को दूर करते हैं तन में जो भी कष्ट चल रहा होता है जिसकी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो गया है हालांकि आज एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां पर तन की तकलीफ ना हो किसी को हर कोई जो है दवाई गोली चूरण जड़ी बूटियां खाकर के ही वो खाकर के ही अपने तन को चला पा रहे हैं ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए आप इस कॉलेज में आए हैं धन आपको मिलता रहेगा इसमें कोई दो नहीं है पैसा आपको मिलेगा आज आपकी वैल्यू ज्यादा है आने वाले समय में और ज्यादा होगी क्योंकि भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति या भारतीय कोई भी प्राचीन पद्धति ऐसी ही है जो बड़ी साइंटिफिक है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर लोगों की सेवा करती है लोगों को सुविधा और सुख प्रदान करती है तो चाहे नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ हो चाहे आयुर्वेदाचार्य बनने वाले स्टूडेंट हो आप लोगों को जो टाइटल मिलता है आगे लोग आपको भगवान तक कह देते हैं कि आपने हमारी जान बचाई क्योंकि भगवान दुख हरता सुख करता है ना और आप तन के दुख दूर करते हैं ऐसे आप सेवा करने वाले लोग हैं ऐसे ही ये सेवा करने वाले लोग हैं मैं तहे दिल से दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ऐसे सेवा करने वाले ऐसे महान भाव को लेकर अपने जीवन में चलने वाले लोगों के समक्ष आज मुझे खड़े होने का अवसर प्राप्त किया है मेरा नाम है अमित आर अमित के नाम से आप मुझे नाइन्टी टू पॉइंट पर सुनते हैं भोपाल टेसन शाम का शो मैंने कुछ साल तक किया इसके बाद लाइफ में कभी कभी वो करता हूँ प्रोग्रामिंग हेड की ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं मैनेजमेंट की ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए शो करना अभी कुछ पिछले दो महीने से ही कम किया है हफ्ते में एक शो कर रहा हूँ लेकिन हाँ शो करना मेरा शौक़ है लोगों से जुड़ना मेरा शौक़ है और रेडियो में मैं आया भी था तो उसी एक भाव से आया था कि शायद मेरी बातें सुन के मैं किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकूँ इसलिए ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र इस नाम से एक शो मेरा सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहता है तो चाहे साउंड क्लाउड हो बॉड पेटारा हो या आजकल सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब तो यूट्यूब पर आप मुझे कहीं भी किसी भी कॉर्नर से आप सुन सकते हैं और आजकल डिजिटलाइजेशन तो बहुत अच्छा हो ही गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे टफ जी पर फिर भी अब जिम्मेदारी मिली है तो मैं नहीं सर सुनाई सफ्यू सुनाई सफ यू पर फिर भी फिर भी सर चूंकि आप जैसे वरिष्ठ और अनुभवी लोग यहाँ पर हैं तो मैं आपके सहयोग से इस, इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहूँगा फिर देखिए रूल बड़े सामान्य से होते हैं जो शायद आपको भी पता ही होंगे सबसे पहले अब चूंकि आप इस स्टेज पर हैं कि अब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकते गीत का चुनाव बहुत महत्व रखता है आप जिस मुस्कुराहट और जिस विश्वास के साथ आत्मविश्वास परमात्मविश्वास के साथ में आकर के परफॉर्म करते हैं वो बहुत मैटर करता है गीत के भाव के साथ आपके हाव भाव और आपकी आवाज़ के हाव भाव ये बहुत मैटर करते हैं साथ ही सुर ताल ये तो रहेगा ही रहेगा बस इतनी सी बात है इन सब बातों का ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से हर एक को शुभकामनाएं थैंक यू ऑल द बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अमित वाधवा जी बहुत ही अच्छा लगा आप आए और बच्चों को शुभकामनाएं भी दी और हमारे साथ जो विद्यार्थी टॉप सेवन विद्यार्थी हमारे बीच में स्टेज पर है और सातों माइक उनके बीच में है और उसके सामने खड़े होकर वो एक बहुत ही सुंदर ग्रुप सॉन्ग गाएंगे उसके बाद फिर कंपटीशन में उतरेंगे तो हम सभी की तरफ से और आप सभी रेडियो मधुबन जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से मैं इन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी हमारे बीच में सभी बच्चों को शुभकामना दे और ग्रुप सॉन्ग सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam, <tries> Sufalam, Malayajji Talam, Sheshyamulam. माधुरम वे माधरम वंदे माधुरम वंदे माधुर वं वं वं सुब्रजोचना फूल कितिया फूल कुसुमित तृंदलशोभिन सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी सुखदावरदा मातुरम वंदे मातुर वंदे मातुर सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते सुन रहे हैं और आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे बीच में अभी जो के बच्चे हमारे बीच में उन सातों ने एक बहुत ही सुंदर वंदे मातरम गीत मिलकर ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत किया है और अभी शुरू होता है सही कंपटीशन एक के बाद एक बच्चे कंपटीशन में उतरेंगे और हमारे जजेस हैं अमित वाधवा आदित्य शर्मा एलन शर्मा तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी कंपटीशन में क्या होता है एक बहुत ही सुंदर आगाज हो रहा है जहाँ पर एक थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से बच्चे परफॉर्म करते हैं वो एक अपना परफॉर्मेंस सुनाएंगे और बाद में जजेस में से अमित वाधवा जी उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे और एक और गीत गाने की फरमाइश उनसे करेंगे तो देखते हैं कैसा होता है रचना बहन हमारे बीच में है रचना बहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे साथ हैं इसलिए एक सैनिक का दिल क्या कहता है कनेक्ट हो सकते हैं भोपाल में आपको बच्चे सुनेंगे और आपके दिल की बात हमें सुनकर अच्छा लगेगा आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्क राीव मिश्रा राजीव, राजीव मिश्रा कोई नहीं मैं गया जहा भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी जब बोकर बाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यारी ही मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम, मा तुझे सलाम।, मा तुझे सलाम। मैं तुझे सलाम चुका हूँ तेरे प्यार का तराना मैं सुना रही चांदी रही दुनिया की दौलत मैं तो लूटूंगा तेरा प्यार का खजा इतनी नजर जब तेरी होती है प्यार की दुनिया तब तो मेरी चमके दम के महके रे तेरा चेहरा सूरज जैसा जबसी ठंड है vande mataram bande mataram bande mataram bande mat गर, आप सुन रहे मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ इस कार्यक्रम का पहला परफॉर्मेंस राजीव मिश्रा हमारे बीच में देशभक्ति का एक गीत परफॉर्म किया है आशा करता हूं आप सभी के दिल तक उनकी आवाज छू गई होगी तो मैं चाहूंगा लिसनर्स हमारे बीच में आए गुलस्ता हमारा है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट हाँ जी जी बोलिए हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार स्वागत है आपका भोपाल में राजस्थान से आप बोल रहे कहा से बोल रहे हैं हम गुजरात से बोल रहे हैं सुरेंद्रनगर गुजरात कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप सर जी गुजरात से बोल रहे जटाना से जटाना के पास जी सर नाम बताइए अपना मैं सुरेंद्री बोलता हूँ जटाना से बहुत बहुत स्वागत है तरंग कार्यक्रम में आपने फोन किया है और राजीव मिश्रा का परफॉर्मेंस आपने सुना है तो आप अपने दिल की बात बताइए कैसा लगा उसकी आवाज उसका परफॉर्मेंस बस बहुत अच्छी बहुत अच्छी बातें हो रही है अभी बच्ची अच्छे गा रहे हैं सब हम भी सुन रहे हैं अच्छे लगते हैं तो राजीव मिश्रा को अगर वोट करना हो तो कितने मार्क्स देंगे दस बीस या तीस आपकी आवाज आवाज थोड़ी दिन नहीं नहीं है है है स्पष्ट अच्छा मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक से आ रही सर सब ओके सर ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कॉल करने के लिए धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम नमस्कार 90 नमस्कार नमस्कार नमस्कार चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा फील आप कर रहे होंगे की भोपाल में बैठे बैठे गुजरात के लोग सुन रहे हैं और वो भी आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं फोन के माध्यम से तो कितनी बड़ी बात है एक बार जोरदार तालिया आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जी स्वागत है अमित वाधवा गुजरात से तो सिर्फ एक भाई ने फोन किया था पूरा गुजरात पूरा राजस्थान और मैंने जैसा की आपको बताया कि डिजिटल में इतनी स्ट्रांग है ये आई की टीम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान की रेडियो मधुबन की आईटी की टीम इतनी स्ट्रांग है कि इस वक्त देश ही नहीं विश्व के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए लोग इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं राजीव मिश्रा को सुना और अभी ये बहन को सुनने जा रहे हैं और अब मैं अपने सेकेंड कंटेस्टेंट प्राची मिश्रा को आमंत्रित करूंगी कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा नशा ए हिंदुस्तान की शान का है चलिए एक बार जोरदार तालियां प्राची मिश्रा के लिए प्राची मिश्रा बेस्ट ऑफ लॉग आपको नमस्कार so आप FM, आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं 9.4 डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग से रानी रानीया मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हो प्राची मिश्रा की आवाज और उनका परफॉर्मेंस तो जरूर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और अपनी दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम सुनते रहो, रहो। प्राची घोषाल अच्छा so अच्छा, श्रेया घोषाल श्रेया है तो आप वो गीत जो आपको श्रेया घोषाल का अच्छा लगता है एक दो लाइन किसी गाने का मुखड़ा सुनाए थोड़ा जोनर चेंज हो थीम कोई भी हो है हा कुछ भी यस यस देशभक्ति के साथ साथ दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं सो चलेगा आप आज सिंगर हैं आपको तो अगर गाने का मौका मिला तो सब कुछ गाना पड़ेगा so, और इस उम्र के भी गाने गाने, गाने चाहिए इुड तेरे हाथ होगा सफर हाथ होके रोजाना कुछ तो मेरी नजर तुझ से कहे रोजाना रोजाना रोजाना में सोचू य नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदा नाइनटी कॉलर हमारे बीच में है हेलो हेलो हेलो हाँ जी के जिंजर जी स्वागत है आपका कहां से बोल आ? रहे हैं आप नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते जी कहां से बोल रहे हैं हेलो हाँ जी हाँ जी बोल आबुरोड़ से बोल रहे हैं क्या करते हैं सर आप आ? मैं टाइपिस्ट हूं अच्छा अच्छा टाइपिस्ट हैं आप और टाइप करते करते आ? काम करते हुए रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं आ, रेडियो मधुबन सुनता हूँ पाँच साल से लगातार अरे वाह वाह अच्छा प्राची मिश्रा का जो आवाज आपने सुना अभी तो उनके लिए क्या कहेंगे आप मैं उसको नंबर तीस नंबर देना चाहता हूँ क्योंकि रेडियो मधुबन ने मुझे आरजे भी बनाया है अरे वाह क्या बात है क्या बात है के बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया के जिंजर जी धन्यवाद आपका फोन करके बताने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू प्राची जी आ, बड़ा अच्छा गुनगुनाया आपने ट्रैक भी आपका बड़ा अच्छा था थोड़ा शायद टेक्निकल उसमें कुछ लोचे थे कुछ एनी लता जी का एक गाना मैं आपकी वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी है पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक रेट्रो जॉनर का एक गाना जिसके लिए हम बार बार कहते हैं यहां पर बैठे हुए नाइनटी टू पॉइंट पर सुनते सुन रहे हैं आप गाने जो हिट थे Hit हिट रहेंगे हाँ तो एक हिट हिट हिट गाना भी जरा चाहिए हमको लता जी का आपसे आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर कंपटीशन कंपटीशन को डिजिटल सिंगिंग के बीच में सेकंड कैंडिडेट प्राची मिश्रा हमारे बीच में और उनके लिए जज ने एक सवाल लता जी का एक हिट हिट गाना सुनने के लिए कहा सुनाने के लिए कहा है अमित वाधवा जी हमारे साथ है और वो भी रेडियो मैं प्रोग्राम करते हैं बिग एफ़एम में और हिट हिट गाना उनका चलता है उस कार्यक्रम के माध्यम से वो चाहते हैं कि प्राची मिश्रा एक लता जी का गाना सुनाए हिट वाला आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ़एम पर तरंग इस कार्यक्रम को भोपाल से आप सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन को जो इस वक्त सुन रहे हैं केसी जिंजर जी ने फोन करके अपनी हमारे साथ शेयर किया सुरेश जी जोटाना वाले ने भी फोन किया गुरु को और मदद के, लिए बुला लो, भी के लिए बहुत बुला अच्छा, अच्छा उनको लग रहा है मैसेज लिखा है के जिंजर जी ने कि की भोपाल की आवाज यहाँ सुन रहे हैं अपने गुरु को थैंक्स नहीं बोलोगे आप थैंक यू मैम मैम का नाम बताओ ऐसे काम नहीं चलेगा आपको इतना प्रमोट किया दीप्ति शर्मा मैम ये तालिया भाई दीप्ति शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालिया जिन्होंने इनको सिखाया है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो लग जायद फिर, फिर से जन्म मुला You, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्राची मिश्रा फिर से आपने लता जी का भी एक गाना सुना है एज फर दज जो बता रहे हैं आप रूल के अनुसार चल रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन हैं रेडी मोदी नाइनटी 90.4 फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए बस अमन से भरा अपना बतन चाहिए तो इस अमन चैन से भरे बतन की सुंदर यादगार लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं अनुराग उपाध्याय जब जीरो दिया मेरे भारत ने भारत ने मेरे भारत ने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 संसार चला और आगे बढ़ा यू आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान कर ये और बढ़े ये और बढ़े और फूले फले ये और बढ़े और फूले फले हे प्री जहाँ गिरी सदा हे प्री जहाँ गिरी सदा गिरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात गाता हूँ मैं थी जहागी सदा मार चुकी सारी दुनिया ये बात ये बात अभी बतलाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ मैं भी जहागी सदा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 यहाँ हो इतने पावन है लोग यहाँ मैं निपित मैं निपनित शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुना है अपनी जहाँ की रे सदा को भी यहां माता रह के बुलाते हैं इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं इस धरती पर मैंने जन्म लिया हो इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच ये सोच कि मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बास वाला मैं भी चहागी सदा So so नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में अभी आप सुन रहे थे अनुराग को देशभक्ति का गीत में झूम रहे थे और झुमा रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे जज्जेस के मन में भी कुछ भाव उठ रहे हैं तो अमित वाधवा जी एल शर्मा जी आदित्य शर्मा जी मेरे साथ में दोनों मेरे से वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तित्व हैं मैं तो चाह रहा हूं कि वो भी पूछें कुछ प्रश्न इनको भी बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप पूछेंगे तो हाँ जी अनुराग जी जी सर आप सिर्फ देशभक्ति गीतों की तरफ ही आपका रुझान है या और कोई गीत या भक्ति गीत जो भी आप चाहें आ, नहीं अदर सॉन्ग्स भी आते हैं सर, सभी में इंटरेस्ट सभी हुए हैं चलिए चलिए दो लाइन सरभाजी देशभक्ति तो मजबूरी में गा रहे हैं बाह सही पकड़े हैं चौहान सर <laughs> क्या सुनाएंगे अनुराग सर मोहम्मद रफी साहब का आने से उसके आए बाहर बिल्कुल तो मत पीछे वाले बहुत खुश हो रहे थे <laughs> क्या है बेटा देशभक्ति जो है बड़ी टफ चीज है समझे तो अच्छा था भावनाएं अच्छी थीर तुम्हारा ये था <laughs> जो अब तुमने दिल से गाया <laughs> थांका। <laughs> थांका। <laughs> बहुत अच्छे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 हम लोगों को कतई किसी भी स्टूडेंट की देशभक्ति पे कोई शक नहीं है व टू सेलेक्ट दट सॉन्ग जिसमें आपके सुर आपकी रेंज आपकी अप्रोच बराबर हो हम लोग बड़े इम्प्रेस है इस बात वाले से एनी <laughs> anyway, एक चीज और कर दो मेरे भाई एक किशोर दा का कोई गीत जरा गुनगुना दो दमदारी वाला कह मन की बात आ गई सर रोमांटिक सॉन्ग या फिर वैसा क्यों किशोर कुमार का आ, ते, मैं तो तैयार हूं आप बोलो अपने नेचर के हिसाब से जो अच्छा लगे चेहरा है या चांद ला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या थैंक यू ब्रदर थैंक यू थैंक यू सो मच सर अब अब तुम्हें भी थोड़ा आराम मिला होगा <laughs> नमस्कार आप आप सुन सुन रहे रहे हैं 90.4 एफएम पर को हैं और अनुराग पांडे को आपने अभी सुना और आशा करता हूं आपको उसकी आवाज अच्छा लगा हो तो जरूर आप फोन कर सकते हैं श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा या फिर चौरानबे चौदह शून्य नौ बाविस पैतालीस पर आप मैसेज भी करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं रचना बहन स्वागत है आपका इन जोरदार तालियों से तो ये सिद्ध हो गया स्टेज पर कोई एक गा रहा था लेकिन जोरदार तालियों के साथ, साथ ही सारा का सारा ऑडिटोरियम बना हुआ था एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाइए आपकी प्रजेंस बहुत खूबसूरती बढ़ा रही है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए सच कहा है सर ने देशभक्ति के अंदर जज्बा लाना इतना आसान नहीं है क्योंकि भगवान की भक्ति भी लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो हर हाल में आप पर राजी हो जाता है भले आप स्वार्थ से भी याद करो लेकिन देशभक्ति कर्म योग है जो स्वार्थ के साथ चल नहीं सकती तो एक साधना है देशभक्ति बिना करनी के आप देशभक्ति का जज्बा देशभक्ति की बातें कर नहीं सकते तो इस कर्मयोगी की इस देशभक्ति की सुंदर धारा में अब हमारे सामने आ रही हैं भारती उससे पहले मैं कहूंगी चलो फिर आज वो नजारा याद कर लें चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लें इसी भावना के साथ आप सबके बीच आ रही है भारती कर आप सुन रहे तरंग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आइए अभी भारती के लिए जजेस क्या कहते हैं हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हम पुरान से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा क्या नाम है गणेश सोना गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कॉम्पिटिशन के डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन प्रोग्राम में और बताइए आपको कैसा लग रहा है भारती जी की आवाज गणेश तो जी बोलिए बोलिए मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है जी और तो गणेश ऐसी बहुत प्रसन्नता मिलेंगे ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच गणेश जी और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है जी नमस्कार आप सुन रहे मधुबना नाइन पॉइंट फोर ये थे गणेश जिन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है और भारती जी के लिए भी बहुत अच्छा गाना गुनगुना ये उन्होंने बताया है तो चलिए जजेस हमारे अमित वाधवा जी एल शर्मा आदित्य शर्मा जी हमारे बीच में हैं और उनके मन में, में कुछ भाव उठ रहे हैं वो हम सुनेंगे अभी भारती जी जी सर अच्छा गाया आपने बहुत अच्छा गाया कहीं कहीं सुर थोड़ा सा कम तुआ एक बात है जब कभी भी मंच पर परफॉर्म करने की बात आती है ना तो कॉन्फिडेंस बादबाजी जैसा होना चाहिए फिर आपको लगना चाहिए कि आप क्लास टीचर हैं बाकी सब स्टूडेंट हैं। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अच्छा ये तो अच्छा था आप अभी आप कौन से साल में आई मीन I mean, कौन से ईयर में है सर मेरा कॉलेज में इंटर्नशिप चल रहा है इंटर्नशिप चल रहा है अच्छा इसके बाद अच्छा चलो एक इमेजिनेशन करते हैं कि हर आदमी की जिंदगी में शादी एक ऐसी चीज है जब होती है और yes, मान लीजिए कि आपकी शादी चल रही है और आपके देखने वाले आए हैं और आपकी मदर इल्ला ने आपसे फरमाइश की बेटा कोई गाना सुनाओ yes, जी, जी तो तुम कौन सा गाना सुनाओगी टू योर वुड बी सर ये जो गाने का एक बहुत अच्छा टैलेंट है वो मेरे पिताजी से मुझे मिला है तो मैं एक भगवान के लिए गाना सुनाना चाहूंगी चलिए प्लीज ए गॉड जो कहीं भी नहीं है लेकिन सबके दिलों में और सब जगह कहीं ना कहीं होता है तो मैं बस चार लाइन उसकी गाऊंगी प्लीज प्लीज प्लीज हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हा सी कानू हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हा सी कानू रोशनी का कोई दरिया तो तरफ हर जगह हर कहीं पे है हा उसी कानू हर तरफ हर जगह हर कहीं पे नमस्कार आप 90.4 एफएम कॉलर हमारे बीच में भूपत सिंह जी हेलो नमस्कार स्वागत है आपका हेलो भूपत सिंह जी बोलिए कैसे हैं आप भारती जी भी अभी दो गाने उन्होंने परफॉर्म किया है बताइए वो भारती जी ने अभी जो हमारे देश के लिए जो गीत गुनगुना है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है <laughs> <laughs> हमारे नौजवानों के लिए भी हौसला अब होता है इसके लिए अच्छा भूपत सिंह जी इनके लिए आप अगर आपको बोले दस बीस तीस कितना मार्क्स देंगे भारती जी के लिए आप कितना मार्क्स देंगे भारती जी के लिए आप मार्क्स हाँ हाँ नंबर बताइए भारती तो जी के... टेन ही देंगे पूरा ट्रेन दे देंगे ओके ओके बहुत बढ़िया लिए हमारे सारे जवानों का हौसला अफजाई किया उन्होंने अच्छा भूपत सिंह जी कहा ऐसी बोल रहे थोड़ा सा अपना एड्रेस बताइए आज सिद्धपुर सिद्धपुर ऐसी गुजरात गुजरात से सिंह जी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच जो, yes. yes, जो गाना गाया न yes, इसमें तुम फुल्ली इन्वॉल्व थी कोई गाना गाता है ना जब वो इस तरीके से गाता है ना जब उसको खुद इन्वॉल्व होता है तब गाना परफॉर्मेंसिंग uh, so uh, yeah. एक मिनट आदित्य जी हमारे साथ एक और कॉलर है नमस्कार आप 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम को और हमारे साथ राजस्थान गुजरात से बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं हम जी सुरेश जी बोलिए कैसे फील कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहे है और भारती जी के लिए कितना मार्क्स देंगे आप मतलब इनको तो पूरे पूरे आपको ओके ओके काफी है जी आप कहाँ से बोल रहे हैं राजस्थान पिंडवाड़ा से ओके okay, सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे मधुबान नाइन पॉइंट फोर एफ एम ये सुरेश जी पिंडवाड़ा से राजस्थान में आता है पिंडवाड़ा आबू से बिल्कुल पास में है और भारती जी के लिए पूरे मार्क्स दे रहे हैं जजेस क्या कहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में रचना जी हमारे बीच में है स्वागत है आपका इस सुंदर गीत को भी सुनकर के अगर किसी का खून नहीं खोला तो मैं यही कहूंगी जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है तो भारती के सुंदर गीत के साथ मैं माँ भारती के उन लालों के लिए उन देश के जवानों के लिए आप सबसे जोरदार तालियां चाहूंगी और बताओ कि हमारे खून में भी वही लहू है माँ भारती का लहू जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रचना बहन मैं ये कहना चाहूंगा समुद्र शांत है तो ये ना समझना कि रवानी नहीं है जब भी उठेगा तूफान बनके उठेगा आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहा है अब हमारे बीच आ रही है रुचि शुक्ला फिर से वही देशभक्ति का जज्बा लिए कर चले हम फिदा उन्हीं वीरों की याद दिलाने के लिए हमारे बीच आ रही है शुक्ला नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है और हमारे जज़ज़ भी हमारे बीच में हैं और उन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से उनके टैलेंट को तबजो भी दे रहे हैं और उनको जज भी कर रहे हैं हाँ। उनको आ, समझ भी रहे हैं कि वो कहाँ पर अच्छा हो सकते हैं आदित्य शर्मा जी एल शर्मा जी और अमित वाधवा जी हमारे बीच में हैं। बहुत ही अच्छे जजेस हैं जो बच्चों की जो खूबसूरती है वो पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग तो चलिए रुचि शुक्ला को हम लोग अभी सुनेंगे देशभक्ति के आवाज में फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ रुचि शुक्ला का स्वागत है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए पर इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे बीच में फाइनल राउंड में हैं और अमित बादवा अभी रुचि शिक्ला से बात करेंगे रुचि एक बार वो जो आते ही आपने सुनाया था ना एक बार फिर से सुनाओ। अच्छा एक बात बताओ इसके अलावा कोई और सॉन्ग भी तैयार किया था आपने या सिर्फ यही एक रुचि रिचा चड्डा का गाना रिचा? शर्मा।, शर्मा चलो वो ही सही किया था तैयार ट्रैक है उसका ट्रैक पर ऐसा कोई गाना जो तैयार किया हो नहीं ऑन द स्पॉट नहीं, नहीं, नहीं। ट्रैक तो पहले से होंगे आपके पास गाते हैं कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपके पास ट्रैक अवेलेबल हो और नमस्कार आप, आप एक कॉलर ना? हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित जी एक कॉलर है आ, आ, आ, आ, आ, आ, ओम शांति ओम सर कहाँ से बोल रहे हैं नाम बताइए अभी भोपाल में लेक्चर चल रहा है ना जी जी जी आप कहाँ से बोल रहे हैं भोपाल में लेक्चर चल रहा है अपन आवाज ओके चलिए सुभाष जी आप अपनी आवाज से बताइए कि आपको यह प्रोग्राम कैसे लग रहा है और अभी रुचि शुक्ला जिन्होंने गाना गाया है उनके लिए क्या कहेंगे आप ओके okay, नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं उसमें लिख के भेजा है कि ये बहुत ही अच्छा आ, कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें एक भी कम नहीं है एक से बढ़कर एक है कैसे आप जज करेंगे बोल रहे <laughs> हाँ, <कठे नहीं>। okay. <laughs> बताइए है कोई ट्रैक तो यार रेडी हाँ पहले ट्रैक पर सुना दो ना नहीं अभी ठीक है आप सुना हेलो है वो सुना दीजिए कंचन <laughs> जी कंचन भाई स्वागत है आपका बोलिए कैसे आज धरती तो दरे से बर बर से रुत आए रुत जाए हे हर मौसम की खुश हर फूल को अपना समझे बागबान बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान हर घड़ी करे रखवारी पत्ती पत्ती डारी डारी सिंचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवा अब है Very nice. देखो भाव निकल करके वही आएगा जो अभी आदित्य सर ने आदित्य दादा ने बताया कि गीत हमको वो चुन लेना चाहिए जिसके साथ हम सहज हो जो हमारे जॉनर के साथ में जाता हो जो हमारे भाव के साथ में जाता हो आप में से जो भी यहां पर आ रहे हैं राजस्थान और गुजरात के जो रेडियो के लिसनर्स आपको वहां सुन रहे हैं जो उन्होंने बात कही कि आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है बट फर्क यही पड़ रहा है कि हम जो गीत चुन रहे हैं उसके साथ हमारे भाव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे आपने आते ही पहले जो सुनाया मैं अगर फिर से कहूंगा ना आप सुना दो तो सब तैयार होंगे आते ही क्या सुनाया था हुँ? कर चले कर चले हम जिस भाव में सुनाया था इसी से मिलता जुलता था है ना उसको बार, बार हमको सुनना अच्छा लगेगा तो बस एक क्या होता है मैं बचपन की की बात बताऊं शायद सब लोगों जिंदगी में हुआ बहुत छोटे थे तो हम लोगों की गलियों में एक ढोलक मडने वाले निकलते थे और बढ़िया रिदम बजाते थे तो थोड़ा सा जैसे ही अपना मूड बनता था धिर कटता धिर करता धिरकटता फिर वो बीच में ठोक के ढोलक मड़वा लो तो खर्च दिमाग में जरक लगता था तो तुमने जब गाना शुरू किया कर चले हम हम लोग इन्वॉल्व हुए अचानक एक जर्क आया देन यू सॉन्ग तो, तो हाँ, सर, कर चले हम फीदा का मुझे ट्रैक नहीं मिला अच्छा, अच्छा। मैंने बनवाने की कोशिश भी की तब भी वो नहीं हो पाए इतने जल्दी क्योंकि कंपटीशन की ये हमेशा याद रखना बात कि कंपटीशन जब भी हो जब भी आप किसी उसमें जाते हैं तो जिसमें आप इजी हैं आपको सत्रह का पहाड़ा नहीं आता मत सुनाओ आपको पांच तक आता पाँच को सुनाओ सब इतना ही आता है मेरे को तो सामने वाले पे इम्पैक्ट दूसरा जाएगा बिकॉज दिस इज कम्पटिशन तो हम लोग की मजबूरी ये है कि हमको कहीं ना कहीं देखना इसमें सॉन्ग सिलेक्शन अच्छी बात है तो सब लोगों ने देशभक्ति पकड़ ली कि चलो यार इसमें पचास नंबर तो मिली जाएंगे अब रह गया सुरताल जी जी तो सुरताल ट्रैक है तो वो इसकी गलती है अगर वो नहीं बजा रहा पर आपका रह गया है परफॉर्मेंस और आपकी गाने की मैच कहाँ तक हुई है जी बिल्कुल तो इसलिए ये याद रखें ये कोई ऐसा नहीं है तो प्रोग्राम सब अपने घर के लोग हैं पर वो गाएं जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो और जो गाना अच्छा लगे जी को है ना एनी वे प्लीज बेस्ट ऑफ दैट थैंक यू सो मच बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी और जो थ्रो है आपकी वॉइस का वो बहुत अच्छा है धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट फोर हेलो जी बोलिए सुरेश जी रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन भोपाल के रानी धुलैया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे जो गुजरात राजस्थान की कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलोतु जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बस अभी तक जो बहुत अच्छा ओके ओके धन्यवाद okay, okay. धन्यवाद धन्यवाद चलिए भारती जी जी रुचि और अनुराग के लिए उन्होंने स्वागत है, तो है कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर आते रहो तो जीवन के अब कोई और रंगों को भी हम रूबरू होते हैं बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है बच्चों उसी को ही जिंदगी कहते हैं तो आज जिंदगी का दूसरा रूप रुख लेकर के आ रही है हमारे भी जोशीली दिव्या और आपका गाना है रुपया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार बोलिए रमेश जी रमेश जी हाँ रमेश जी जय माता जी आपको जय माता जी जय माता उन्होंने हाँ, करी और मुझे अच्छा लगता है मैं समझो तीस तीस नंबर देना चाहता हूँ कैसा हाँ। लग रहा है मेहनत ठीक है ना क्या हौसला अभ्यास और तो आगे भाग ले ये मेरी शुभकामनाएं ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां दिव्या के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो नमस्कर रहते रहो घर का नाम मजधार मिलैया ना। पतवार लहरों से लडूंगी अरे मुझे क्या बेच भित रत में 是的 करोगी अरे मुझे क्या भेजिएगा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 तरंग डिजिटल कंपटीशन में दिव्या का आप अभी सुन रहे थे मुझे क्या बेचेगा रुपया आइये जज अमित जी एल शर्मा जी आदित्य शर्मा जी क्या कहते हैं अभी सुनते हैं नमस्ते दिव्या जी नमस्ते सर ये गाना कैसे चुना कुछ विशेष आप सर वैसे तो थीम थी पैट्रियोटिक और मोटिवेशनल हाँ। तो पैट्रियोटिक तो हमारी पहचानी होती है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और उसे कोई अवॉइड करने का कोई वही नहीं था बट मोटिवेशनल मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज का मतलब एक लड़की जो है वो पूरे समाज को अपने बाबुल को मैया को सबको बताना चाह रही है कि मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ मैं वो काम कर सकती हूँ जो काम सारे लड़के कर सकते हैं इसीलिए इसीलिए मैं ये सारे समाज को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती वो सब कर सकती इसीलिए मैंने सुना और आपकी आवाज की ऊर्जा ने उसे साथ भी दिया पूरा पूरा आपके भाव को लेकिन अगर अभी हम आपसे कुछ बहुत रोमांटिक सा सुनना चाहे तो रोमांटिक okay, सर बहुत रोमांटिक बहुत रोमांटिक रोमांटिक नहीं ओके सर ओके सर का हमारा हाल हम क्या बताए पास आऊंगी तू जान चाहूंगी तड़प दिल की बताई दिल लगाऊंगी तू जान जाऊंगी हमारा हाल हम क्या बताए पास आऊंगी तू जान जाऊंगी तुमसे ये कहना है ये शाम हमें दे दो कुछ भी हो ये जो संग जी तो जान बहुत अच्छे थैंक यू मेरे गुरुजी कहा करते थे कि ऊपर वाला हर आदमी को हर चीज नहीं देता अगर उसने कोई चीज कोई क्वालिटी तुम्हें दी है क्योंकि अभी सोनू निगम का इंटरव्यू में देख रहा था उसने कहा है कि सिंगर बनाए नहीं जाते बाई बर्थ होते हैं वॉइस क्वालिटी आप को मैं लता मंगेशकर की आवाज़ फिट नहीं कर सकता हूँ कि जाके ऑपरेशन लोगों के साथ मुझे उसके वोकल कॉर्ड्स लगा दो है ना तुम्हारी वॉइस में मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था बड़ा अच्छा थ्रो है वॉइस अच्छी है प्रैक्टिस थोड़ा और करो तो यू कैन इम्प्रूव दिस क्वालिटी बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा लगा और बादभाजी भी यही कह रहे थे बहुत अच्छा मतलब तुम्हारी आवाज़ अच्छी है मैंने पहले भी शायद कहा था तो ये, ये इसे अपने साथ अनजस्टिस मत करो इस, इसको रखो कीप कीप इट इट भाव समझो देखो एक जज अगर बैठ करके अपनी कुर्सी से ये बात कह रहा है कि इनजस्टिस मत करो अपनी कला के साथ जो परमात्मा ने आपको दी है तो बात रखने वाली होती है है ना अच्छा एक जाते जाते एक और प्रश्न दोनों गीत आपने गा दिए है दोनों में से खुद को किसमें किस ज्यादा नंबर दोगी सेल्फ मार्किंग भी होती है ना खुद को किसमें ज्यादा नंबर दोगी ज्यादा नंबर मैं सेकंड वाले पे दूंगी सर कुछ कह रहे थैंक यू थैंक यू देवी, थैंक यूक यू सब खुश है दिव्या रुक जाओ <laughs> देखो बेटा आज जो ये लोग कह रहे हैं और वास्तव में ये दोनों लोग जो बात कर रहे हैं जजेज और तीसरे जजेज और बाकी लोग की आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये हम लोगों ने हमेशा से आपको इसके लिए प्रोत्साहित किया है कि हाँ वास्तव में है लेकिन संगीत एक बहुत बड़ी तपस्या है उसमें जितना आप प्रयास करोगे इस वॉइस को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी पसंद के गाने गाए लेकिन बहुत ही मेहनत के साथ लगन के साथ निश्चित है कि आप एक मुकाम पर पहुँचेंगे उस पर आपको कोई नहीं रोक पाएगा बसरते थोड़ी सी मेहनत अगर आप करें सर। आप अकेली नर्सिंग में एक निकल के आए हैं इतने बच्चों में से वहाँ सात आठ बच्चे शायद नर्सिंग में गाते थे और उन कंपटिशन में आप ही निकल के आए निश्चित है कि आप में कुछ बहुत अच्छी खूबियाँ हैं और उनको बरकरार रखने के लिए प्रयास और लगन मेहनत आप निश्चित है हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं शर्मा जी फिर कुछ कहना चाहते हैं लीजिए okay. नमस्कार देखो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा हम लोग जब कभी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कुछ अंग्रेजी में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आप क्या वेदर यू आर ए स्पोर्ट्स मैन सिंगर ये वो शर्मा जी उसमें एक बात और जोड़ दीजिए जब बच्ची शादी के लिए जाती है तब भी पूछा जाता है कि बेटा क्या गाना गा लेते हो कि हम लोग के जमाने में पूछते थे कि लड़की रामायण पढ़ लेती है <laughs> तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने चौहान साहब बैठे हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं, सारा कुछ चला रहे अगर ये नहीं गाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप कॉलेज छोड़कर नहीं जाते लेकिन इसके बावजूद भी ये कितने डिबोटी है कितना इनका शौक है और इनकी लाइफ में ये एक अलग चीज हमारे इनके जुड़ने का एक मुद्दा यह भी है मुझे लगता है यार एज ए सिंगर कहीं ना कहीं ये इंस्पायर जब हम लोग बैठे कभी तो पता लगा कि नहीं चौहान साहब को बहुत इंटरेस्ट है तो ये क्वालिटी होती है लाइफ में कई बार आप एंटरटेन होते हैं लेकिन आपके पास एक, एक एक्स्ट्रा चीज है, एक है तो प्लीज कि आप सुन रहे मोदी नाइन पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आप सुन रहे हैं भोपाल के बच्चों का आर डी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से और मैसेजेस कुछ आए हैं अमित जी मैं चाहूंगा जजेस के पास थोड़ा सा नोट हो एक मैसेज आया हेलो माय सेल्फ वीनू भाई फ्रॉम गुजरात योर म्यूजिक प्रोग्राम इज एक्सलेंट माय वोट फॉर राजीव मिश्रा एट टू टेन और एक मैसेज आया है नाम नहीं भेजा है राजीव मिश्रा लिख के भेजा है और हमारे साथ सुरेश जी देव पूजक जो धानेरा से है वो जुड़ रहे हैं हेलो हमारे देश भारत का टैलेंट भरा हुआ है तो बच्चों ने आपको तो मौका दिया है अपनी चैलेंट दिखाने का दिखाने के लिए तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको और अभी डीबीआस ने बहुत अच्छी तरह से गाया उनको मैं पूरी तरह से बात दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सुरेश जी धानेरा वाले बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडीमोट वन नाइनटी कुछ मैसेजेस भी हमारे दोस्तों के आ रहे हैं प्रोग्राम उन्हें बहुत पसंद आ रहा है और एक ने मैसेज किया है कि ये कॉम्पिटिशन बहुत ही अनूठा है और इसमें किसको आगे करे किसको पीछे पीछा करे ये समझ में नहीं आ रहे हैं सभी लोग नंबर आगे ले रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा कमेंट है और रचना बहन आपका फिर से एक बार स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडीमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक बार हमारे सभी ऑडियंस से मैं कहना आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 सुनते रहो थैंक यू सो मच थैंक्स रमेश भाई वलीश दिन के लिए लास्ट में कहना चाहूंगी आजादी की कभी शाम ना होने देंगे शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे बच्ची है जो एक बूंद भी लहू की बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम हो ना होना देंगे तो लास्ट बट नोट लीस्ट अब आ रहे हैं आपके बीच ओम प्रकाश आप सुन रहे हैं रेड नाइन पॉइंट फोर एफ एम लास्ट बट नॉट लीस्ट और ये कंपटीशन जारी रहेगा और ओम प्रकाश जी आखिरी कैंडिडेट हैं हमारे बीच में आ रहे हैं और वो भी देशभक्ति का जज्बा लेकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं कहते हैं संघर्षों में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है लेकिन आगे की लाइन आपके लिए ओम प्रकाश जी जिस जिस पर ये जग हंसा है उस उसने इतिहास रचा है आप सुने रिट मॉड वन नाइन पॉइंट सुनते रहो मुस्क ओम प्रकाश जी शर्त याद है आहा। <laughs> जीन जीना जीनार उड़ा गुलाब मैं तेरी चून रिया लहराई जीना जीनार उड़ा गुलाब मैं तेरी चून रिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का कहला तेरी प्रीत का मैं तेरी चून रिया जब जब मुझ पे उठा सवार तेरी चून रिया लहरा जीना, जीना रे ना गुला माइ तेरी चून रिया पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन क्या करे अब <laughs> मैं चाहूंगा हमारे जजेस के पास हम चलते हैं वो ओम प्रकाश से क्या पूछते हैं वो देखते हैं ओम प्रकाश जी मैंने बड़ी शिद्दत से आपका गाना सुना और मैं शु... देख रहा था कि शायद कहीं तुम्हारा सुर भटके पर कमाल है आप बाकायदा अपना स्टम्प बचा गए सु बैरी नाबाद और वैसे किसके गाने पसंद करते हैं आप गाना सर ए आर रहमान हाँ बहुत बढ़िया ओम प्रकाश देखिए क्या होता है ओम प्रकाश जी प्लीज सॉरी सर हम थोड़ा आपका जोनर चेंज करना चाहते हैं ये आप परफेक्ट थे ये आपका गाना सिलेक्शन सिंगिंग बहुत अच्छा था अब थोड़ा सा किशोर दा का कोई गीत वो जो क्योंकि लाइक में उसकी भी जरूरत पड़ती है या थोड़ा सा आ, कुछ रोमांटिक या तुम्हें जो अच्छा लगता हो चलो जिंदगी के सफर में एनीवे anyway. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मौका वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते लोग मिलते हैं फूल खिलते हैं मगर झड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बाहरों के आने से खेलते नहीं एक बार गुजर जाए वो शाम दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते ये yeah. ये ऐसे हो गया जैसे एक बार लता जी ने गुलाम अली से कहा था कि आप मेरा गाना गाइए और गुलाम अली ने गाया था वो मेरे पास रिकॉर्डे अरे <laughs> वो कोई नहीं, नहीं नहीं वो बाकी उनका एक बाहों में चले हो हमसे सनम क्या परदा हो हमसे सनम क्या जोरदार तालियां तालियां तब तक नहीं बस झूझनी चाहिए जब तक ये स्टेज पर ना पहुंच जाएं आइए शर्मा जी